महाभारत आर्व त्रिंशोध्याय गरुण का कश्यप जी से मिलना उनकी प्रार्थना से वालखिल ऋषियों का शाखा छोड़कर तप के लिए प्रस्थान और गरुण का निर्जन पर्वत पर इस शाखा को छोड़ना सौ तुर्वाच स्पृष्टमात्रा तो पदभ्या अभद्यतरोनाम तम धार उग्र श्रवाजी कहते हैं सोनकादि महर्षियों महाबली गरुण के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ लिया भक्वा स महाशाखा स्मान विलोकयन अथात्रनो मुखान उस महा को तोड़कर हुए उसकी ओर देखने लगे इतने ही में उनकी दृष्टि बालखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ी जो नीचे मुंह किए उसी शाखा में लटक रहे थे ऋषियो झत्र पोरताषिन्वीक्ष सह अन्यादान संपतती सा खेत विचित्यथ न खेतृणतरम वीर संकृज्य गज क्षप स तद्विनाशसंत्रसाभंपजगा शाखा मास्य तपस्या में तत्पर हुए उन को वट की शाखा में लटकते देख गरुण ने सोचा इनमें ऋषि लटक रहे हैं मेरे द्वारा इनका वध न हो जाए यह गिरते हुए शाखा इन ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी यह विचार कर वीरवर पक्षराज गरुण ने हाथी और कछुए को तो अपने पंजों से दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और उन महर्षियों के विनाश के भय से झपट कर वह अपने चोच में ले ली उन मुनियों की रक्षा के लिए ही गुरुण को ऐसा अद्भुत पराक्रम किया था अतिदैवं तो तत् कर्म दृष्ट महर्षय विस्मयोत्म हृदया महा खगे जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे गरुण का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्य से चकित हो उठे उनके हृदय में कम्प छा गया और उन्होंने उस महान पक्षी का नाम इस प्रकार रखा उनके गरुण नाम की वित्पत्ति इस प्रकार की गुरुम भारम समाद्योडीन ए स्विहंग गरुणस्तु खग श्रेष्ठ पन्नग भोजन ये आकाश में विसरने वाले सर्पभोजी पक्षिराज भारी भार लेकर उड़े हैं इसलिए गुरु आदा उड्डीन गरुड़ इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये गरुड़ कहलायेंगे तत सन पर्यपतत्कंपय एवं सोभ्य पदेशान बहुन स गज कक्षप तदनंतर गरुण अपने पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे इस प्रकार वे हाथी और कछुए को साथ लिए हुए ही अनेक देशों में उड़ते फिरे दयार्थम बाल खल्याण स्थानम वि गर्वतम गंधमादन मंजसा बाल खिल ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण ही वे कहीं बैठ न सके और उड़ते उड़ते अनायासी पर्वश्रेष्ठ गंध मादन पर जा पहुँचे ददर्शक श्यप तत्र पितरम तपसी स्थित ददर्श तम पिता चापे दिव्य रूपम विहंगम तेजो वीर बलोपेतम बनो मारुत रंघसिंह प्रतीका ब्रह्मदंडतम वहाँ उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा पिता ने भी अपने पुत्र को देखा पक्षराज का स्वरूप दिव्य था वे तेज पराक्रम और बल से संपन्न तथा मन और वायु के समान वेगशाली थे उन्हें देखकर पर्वत के शिखर का भान होता था वे उठे हुए ब्रह्मांड के समान जान पड़ते थे अचिंत्यम अनभिध्येयम सर्वभूत भयंकरम महावीरधरम रौद्रम साक्षात अग्नि उनका स्वरूप ऐसा था जो चिंतन और ध्यान में नहीं आ सकता था वे समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न कर रहे थे उन्होंने अपने भीतर महान पराक्रम धारण कर रखा था वे बहुत भयंकर प्रतीत होते थे जान पड़ता था उनके रूप में स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए हैं अप्रदेश्य जमे जम जम जम अप्रदेश्यम अजेय चेवदान राक्ष सही भेतारम गृह श्रृंगार समुद्र जल शोषण देवता दानव तथा राक्षस कोई भी न तो उन्हें दबा सकता था और न जीत ही सकता था वे पर्वत शिखरों को विदिर्ण करने और समुद्र के जल को सोख लेने की शक्ति रखते थे लोक संलोडनम घोरम कृतांत समर्शनम तमागतम अभिप्रेक्ष भगवान कश्यप विदिता चाष्य संकल्पम इदम वचनम अब्रवीत वे समस्त संसार को भय से कंपित किए देते थे उनकी मूर्ति बड़ी भयंकर थी वे साक्षात यमराज के समान दिखाई देते थे उन्हें आयादई उस समय भगवान कश्यप ने उनका संकल्प जानकर इस प्रकार कहा कश्यप उच पुत्रास माँ सद्यो लपस्य थे व्यथम माँ म दहेजु संक्रुद्धा बाल खिल्ला मरी कश्यप जी बोले बेटा कहीं दुस्साहस का काम न कर बैठना नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे सूर्य के किरणों का पान करने वाले बाल महर्षि कुपित होकर तुम्हें भस्म न कर डाले कश्यप श्यपुत्र महा भागान तपसात कलमसान उग्र शिवाजी कहते हैं तदनंतर पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग बाल मुनियों को इस प्रकार प्रसन्न किया कश्यप उच प्रजाता गरुणस तपोधना चित करद्ञात कश्यप जी बोले तपोधनो गरुण का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है ये महान पराक्रम करना चाहते हैं आप लोग इन्हें आज्ञा दें सौ तिरुवाच एवं मुक्ता भगवता मुनिये सम्यो मुक्ता शाखा गिरी पुण्यम हिमवंत उग्र शिवाजी कहते हैं भगवान कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे बालखिल्य मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्यमय हिमालय पर चले गए ततस्ते स्वपरिया शाखा व्या क्षिप्त वर्य प्रेक्षत कश्यपम उनके चले जाने पर विनतानंदन नंदन ने जो मुंह में शाखा लिए रहने के कारण कठिनाई से बोल पाते थे अपने पिता कश्यप जी से पूछा को शाखा में माम हम। से भगवान क्विमुंचा मी तरो महम वर्जितम मानुष दे समाख्या भगवान ममा भगवान इस वृक्ष के शाखा को मैं कहाँ छोड़ दूँ आप मुझे ऐसा कोई स्थान बतावे जहां बहुत दूर तक मनुष्य न रहते हों। अगम्यम होंगम चौ कश्यप तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था जिसकी कंदराएं बर्फ से ढकी हुई थी और जहाँ दूसरा कोई मन से भी नहीं पहुँच सकता था तम पर्वतम महाकुक्षम उद्देश्य स महाक दबे नाभ्य पताखा गज कच्छपड़े पेट वाले पर्वत का पता पाकर महान पक्षी गरुड़ उसी को लक्ष्य करके शाखा हाथी और कछुए सहित बड़े वेग से उड़े नताम बद्रे परिणहे महातनुखिरो महतिगृह खग गरुण गरुणवट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोट में लेकर जा रहे थे वह इतनी मोटी थी कि सौ पशुओं के चमड़ों से बनती हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी सतत सत सहस्त्रम् सतत सतसहना काल नाच महता गरुण पतघे पक्षराजगरुण उसे लेकर थोड़ी ही देर में वहाँ से एक लाख योजन दूर चले आए स तम ग्वा क्षे न पर्वतम वचना पिता अमुंचन्महती सस्वन त्र खेच पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने वह विशाल शाखा वहीं छोड़ दी गिरते समय उससे बड़ा भारी शब्द हुआ चपुष्पर समा वह पर्वतराज उनके पंखों की वायु से आहत होकर कांप उठा उस पर उगे हुए बहुतेरे वृक्ष गिर पड़े और वह फूलों की वर्षा सी करने लगा शिंगारि च विसृंत गिरे स्तः मणिकाचन चित्राणी शोभयंती उस पर्वत के मणिकांचन में विचित्र शिखर जो उस महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे सब ओर से चूर चूर होकर गिर पड़े शाखिनो बहुवश् शाखया तया ंच नई कुशुमय भांति विद्युत उस विशाल शाखा से टकराकर बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए वे अपने सुवर्ण में फूलों के कारण बिजली सहित मेघों की भांति शोभा पाते थे ते हेम विकचा भूमौ युता पर्वत धातु भी अच्छा सूर्य सुप्रतिरंजिता सुवर्ण में पुष्प वाले वे वृक्ष धरती पर गिरकर पर्वत के गेरू आदि धातुओं से संयुक्त हो सूर्य के किरणों द्वारा रंगे हुए ये सुशोभित होते थे तत सिमस्था खगोत भक्षया तदनंतर पक्ष राजगुरुण ने उसी पर्वत की एक चोटी पर बैठकर उन दोनों हाथी और कछुए को खाया ताहु क्ष सताजर ततः पर्वतकूटाग्राद उत्पात महाजब इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुण पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े थ देवा भय संसि इंद्र से भद्रम दयित प्रज्वज्वाला भयादत्त उस समय देवताओं के यहाँ बहुत से भयसूचक सूचक उत्पात होने लगे देवराज इंद्र का प्रिय आयुध वज्र भय से जल उठा सधूमपसाचि दिवोल्का नवसज्युता तथा च वशूना रुद्राणसाध्या मरुता गणा स्वस्व प्रहरण तरस्पर मुद्रवत अभूतपूर्व संग्रा तदासुरे निर्घाता सहस्र सह आकाश से दिन में ही धुएँ और लपेटों के साथ उल्का गिरने लगी वसु रुद्र आदित्य साध्य मरुद्गण तथा और जो जो देवता हैं उन सब के आयुध परस्पर इस प्रकार उपद्रव करने लगे जैसा पहले कभी देखने में नहीं आया था देवा संग्राम के समय भी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई थी उस समय भद्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर की आंधी उठने लगी हजारों उलकाए गिरने लगी निरभ्रमे वाकाशम प्रज गर्ज महासुनम देवा नाम पियो देव सोप्य भरसतोड़ितम आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़ी भारी आवाज में विकट गर्जना होने लगी देवताओं के भी देवता प्रजन्य रक्त की वर्षा करने लगे अम्लुर्मा देवातेजांशी उत्पात मेघा रोद्राश्च्र देवताओं के दिव्य पुष्पहार मे उनके तेज दष्ट होने लगे उत्पात कालिक बहुत से भयंकर मेघ प्रकट हो अधिक मात्रा में रुधिर की वर्षा करने लगे रजांसी मुक्ताने व्यधर्स उदिघ्न सी बृहस्पति बहुत सी धूलें उड़कर देवताओं के मुकटों को मलिन करने लगी ये भयंकर उत्पाद देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले इंद्र उवाच किम भगवान घोरा उत्पाता सहसोत्थिता न चत्रुश्या प्रदर्शयत इंद्र ने पूछा भगवन सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगे हैं मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके बृहस्पतिर्वाच तवा पर देवेन्द्र प्रमादा सतक्रतो तब साल किल्याण महर्षीण महात्मना कश्यप मुड़े पुत्रो विनताजा चेचर हर्तुम सोमम अभिप्राप्तो बलवान थी बृहस्पति जी ने कहा देवराजेन्द्र तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वाल्यखिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विनिता के पुत्र पक्षराज गरुण अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं वे बड़े बलवान और इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं समर्थो बलिना श्रेष्ठो हर्तुम सोमम विहंगम सर्व संभावियाम यस् न साध्यम अभी बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुण अमृत हर ले जाने में समर्थ हैं मैं उनमें सब प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूं। वे असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं सौ तिरुवाच सुवचन शक्र प्रोवाचामृतरक्षिण महावीर बल पक्षी हर सोम मिहोद्यत उग्र कहते हैं बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले रक्षकों महान पराक्रमी और बलवान पक्षी गरुण यहाँ से अमृत हर ले जाने को उद्यत है युष्मान संबोधयाम्बे स यथा न सहरे बलात्त अतुल्बे बलम तस् बृहस्पतिवाच मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ जिससे वे बलपूर्वक इस अमृत को न ले जा सके बृहस्पति जी ने कहा है कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है तत्ता अभिभुधा परिवार यामृतम तस्थुरभद्री चेंद्र प्रतापवान इंद्र की यह बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्न पूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए प्रतापी इंद्र भी हाथ में बद्र लेकर वहाँ डट गए गये विचित्राणी कांचनावचारि महारहा मनस्वी देवता विचित्र सुवर्ण मय तथा बहुमूल्य वय दुर्यमणि में कवच धारण करने लगे चरमान्य पिछ गात्रे शोभानुमं दृढ़ानिच विविधा चस्त्रा घोरूप्यकश शीततीक्षग्रधाराणी स मुद्दम शोत्तमा सविस्फुलिंगज्वाला सधूम चर्वश चक्राणी परिघाश्चला पर शक्ति विविधास्तीक्षण करवाला निर्मला स्वदेह रूपान्या जगदास प्रदर्शन उन्होंने अपने अंगों में स्थान मजबूत और चमकीले चम के बने हुए हाथ के मोजे आदि धारण किए नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र भी ले लिए उन सब आयुधों की धार बहुत तीखी थी वे श्रेष्ठ देवता सब प्रकार के आयुध लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए उनके पास ऐसे ऐसे चक्र थे जिनसे सब ओर आग की चिंगारियां और धूम सहित लपटे प्रकट होती थीं उनके सिवा परिघ त्रिशूल फरसे भातिभाति की तीखी शक्तियां, चमकीले खड्ग और भयंकर दिखाई देने वाली गदाएँ भी थीं अपने शरीर के अनुरूप इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवता डट गए दैह शस्त्रे भानु मदभिस्ते दिव्याभरण भूषिता भानुमंत सुरगण तत्सुर विगत कलमसा दिव्य आभूषण से विभूषित निष्पाप देवगण तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों के साथ अधिक प्रकाशमान हो रहे थे अनुपम बलवीर मनस परि मृत्य असुरदार न ज्वलन समेपो प्रकाशिन्के बल पराक्रम और तेज अनुपम थे जो असुरों के नगरों का विनाश करने में समर्थ एवं अग्नि के समान देदीप्यमान शरीर से प्रकाशित होने वाले थे उन्होंने अमृत की रक्षा के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था इति समाकुल विगलितवचाबरांतर तपन मरीच विशित इस प्रकार वे तेजस्वी देवता उस श्रेष्ठ समर के लिए तैयार खड़े थे लाखों परिघ आदि आयुधों से व्याप्त होकर सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाशित एवं टूटकर गिरे हुए दूसरे आकाश के समान सुशोभित हो रहा था इति श्री महाभारती आदि परमढ़ी आस्तिक परमढ़ी सो परसोध्या